पुराण रुद्र रुद्रसंहिता ब्रह्मा जी कहते हैं मुनि भगवान महेश्वर के इस सुखदायक वचन को सुनकर सब देवता मुनि आदि को उस अवसर पर बड़ा हर्ष हुआ कुटुंब सहित दक्ष बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव भक्ति में तत्पर हो गया वे देवता आदि भी शिव को ही सर्वेश्वर जानकर भगवान शिव के भजन में लग गए जिसने जिस प्रकार परमात्मा शंभु की स्तुति की थी उसे उसी प्रकार संतुष्ट चित्त हुए शंभु ने वे भगवान शिव की आज्ञा पाकर चित्त हुए भक्त दक्ष ने शिव के ही अनुग्रह से अपना यज्ञ पूरा किया उन्होंने देवताओं को तो यज्ञ भाग दिए ही शिव को भी पूर्ण भाग दिया साथ ही ब्राह्मणों को दान दिया इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ इस प्रकार महादेव जी के उस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया प्रजापति ने ऋतुजों के सहयोग से उस यज्ञ कर्मों को विधिवत समाप्त किया मनीश्वर इस प्रकार पर ब्रह्मस्वरूप शंकर के प्रसाद से वह दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ तदनंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट हो भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए दूसरे लोग भी उस समय वहां से सुखपूर्वक विदा हो गए मैं और श्री विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के सर्वमंगलदायक सुयश का निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को सानंद चले आए सत्पुरुषों के आश्रयभूत महादेव जी भी दक्ष से सम्मानित हो प्रीति और प्रसन्नता के साथ गढ़ों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिया सती का स्मरण किया और प्रधान प्रधान गुणों से उनकी कथा कही इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई यह बात प्रसिद्ध है फिर वहाँ तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का पति रूप में वर्णन किया वे उनके वामांग में स्थान पाकर अद्भुत लीलाएं करने लगीं नारद इस तरह मैंने तुमसे सती के परम अद्भुत दिव्य चरित्र का वर्णन किया है जो भोग और मोक्ष को देने वाला था, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है यह उपाख्यान पाप को दूर करने वाला पवित्र एवं परम पावन है स्वर्ग यश तथा आयु को देने वाला तथा पुत्र पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला है तात जो भक्तिमान पुरुष भक्तिभाव से लोगों को यह कथा सुनाता है वह इस ल्लोक में संपूर्ण कर्मों को फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त कर लेता है रुद्र संहिता का सती खंड संपूर्ण